देवी भागवत पांचवा स्कंध महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का बृहस्पति जी से परामर्श हर्ष और शोक शत्रुतुल्य है इन्हें अपने आत्मा को न सौंपे विवेक की पुरुषों को चाहिए कि इनके उपस्थित होने पर धैर्य का ही अनुसरण करें और दर्र हो जाने पर दुख का जैसा भयंकर रूप सामने दिखाई पड़ता है वैसा धैर्य धारण करने पर नहीं दिखता परंतु दुख और सुख के सामने आने पर सहनशील बने रहना अवश्य ही दुर्लभ है जो पुरुष हर्ष और शोक की अवस्था में अपनी सद्बुद्धि से निश्चय करके उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता उसके लिए कैसा सुख और कैसा दुख वैसी परिस्थिति में वह यह सोचे कि मैं निर्गुण हूँ मेरा कभी नाश नहीं हो सकता मैं इन चौबीस गुणों से पृथक हूँ फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन भूख और प्यास का प्राण से शोक और मोह का मन से तथा जरा और मृत्यु का शरीर से संबंध है मैं इन छहों उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ शोक और मोह ये शरीर के गुण हैं। मैं इनके चिंता में क्यों उलझूं? मैं शरीर नहीं हूँ और न मेरा इससे कोई स्थायी संबंध ही है मेरा स्वरूप अखंड आनंद है प्रकृति और विकृति मेरे इस आनंद स्वरूप से पृथक है फिर मेरा कभी भी दुख से क्या संबंध है देवराज तुम सच्चे मन से इस रहस्य को भली भांति समझ ममता रहित हो जाओ सतक्रतो तुम्हारे दुख के अभाव का सर्वप्रथम उपाय यही है ममता ही परम दुख है और निर्मत्व तो ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है सचि कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले संतोष के अतिरिक्त सुख का स्थान और कोई नहीं है ममता परम दुखम निर्मत्व परम सुखम संतोषाद् परम नास्ति सुख स्थानम सचिव पते अथवा देवराज यदि तुम्हारे पास ममता दूर करने वाले ज्ञान का नितांत अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता यह स्पष्ट है आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी तुम उसे टाल नहीं सकते ऐसी स्थिति में में सुख सुख और और दुख दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग ये दोनों क्रमशः पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक हैं अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ यत्न करने पर भी जो हार होगा वह तो सामने आएगा ही जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा क्योंकि निरुद्यम हो जाने पर राज्य सुख और यश इनका मिलना असंभव है जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती वे ही निरुद्यमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं उद्यमशील पुरुष कभी ऐसा नहीं करते संन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष भूषण है किंतु जिन्हें ऐश्वर्य की अभिलाषा है उनके लिए तो उद्यमशील होकर शत्रु का नाश करना ही भूषण है मुनिवर उद्यम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वृत्ता और नमूची काल के ग्रास बनाए गए इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूँगा आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ है भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे मुनिवर सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधन आपका स्वभाव ही है मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोघ्न मंत्र का जप करने की कृपा करें